भागवत महापुराण पंचम स्कंध अथ पंचमोध्याय ऋषभ जी का अपने पुत्रों को उपदेश देना और स्वयं अवधूत वृत्ति ग्रहण करना ऋषभुवाच ना देहो देहभाजा लोके कष्ट कामारे विभुजाजे तपो दिव्यं पुत्र का स शुद्धेद्यस्मा ब्रह्म सौख्यम तनंतम श्री ऋषभदेव जी ने कहा पुत्रों इस मर्तलोक में यह मनुष्य शरीर दुख में विषय भोग प्राप्त करने के लिए ही नहीं है ये भोग तो विष्टाभोजी शूकर कुकरादि को भी मिलती मिलते ही हैं इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए जिसमें अंतकरण शुद्ध हो क्योंकि इसी से अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है महसेवाम महत्वाम द्वारी संगमस्ते समुचिता प्रशांता हृदय साधबोजे शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का और स्त्री संगी कर्मियों के संग को नरक का द्वार बताया है महापुरुष वे ही हैं जो समान चित परम शांत क्रोधहीन सबके हित चिंतक और सदाचार संपन्न हो ये वा मयी से कृत सौहृदार्थ जनेशुदेहम भरवात केसु गृहेशजात्मा जरातिमसु न प्रीति युक्ता अथवा मुझ परमात्मा के प्रेम को ही जो एकमात्र पुरुषार्थ मानते हों केवल विषयों की ही चर्चा करने वाले लोगों में तथा स्त्री पुत्र और धन आदि सामग्रियों से संपन्न घरों में जिनकी अरुचि हो और जो लौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए ही प्रवृत्त होते हों नूनम प्रमत्त कुरु ते विकर्म यदिंद्रिय प्रीत न साधु मन यद आत्मनोय असन्नपी कलेह मनुष्य अवश्य प्रमादव कुकर्म करने लगता है उसकी वह प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही होती है मैं इसे अच्छा नहीं समझता क्योंकि इसी के कारण आत्मा को यह असत और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है पराभवस्थावधबोध जातो यावन्न जज्ञात आत्मतत्व वत् क्रिया ताविधम मनोवै कर्मात्मक शरीर बंध जब तक जीव को आत्मतत्व की जिज्ञासा नहीं होती तभी तक अज्ञान वश देहादि के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है जब तक यह लौकिक वैदिक कर्मों में फंसा रहता है तब तक मन में कर्म की वासनाएं भी बनी ही रहती है और इन्हीं से देह बंधन की प्राप्ति होती है एवं मन कर्म वसम प्रयुक्त अविद्यात्मी इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्मस्वरूप के ढक जाने से कर्मवासनाओं के वशीभूत हुआ चित्त मनुष्य को फिर कर्मों में ही प्रवृत्त करता है अतः जब तक उसको मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती तब तक वह देह बंधन से छूट नहीं सकता यदानपश्य था गुणे हाम प्रमत्त सहसा विपश्ये गृति विन्दति आसाध्य मैथुन्य मकार स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों के चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता तब तक आत्मस्वरूप की स्मृति खो बैठने के कारण वह अज्ञानवश विषय प्रधान गृह आदि में आसक्त रहता है और तरह तरह के क्लेश उठाता रहता है उनथनी भाव में तम तयो हृदय आहुहु अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्त धनश मोहो यमेती स्त्री और पुरुष इन दोनों का जो परस्पर दाम्पत्य भाव है इसी को पंडित जन उनके हृदय के दूसरी स्थूल एवं दुर्भेद्य ग्रंथि कहते हैं देहाभिमान रूपी एक एक सूक्ष्म ग्रंथि तो उनमें अलग अलग पहले से ही है इसी के कारण जीव को देहेंद्रिया आदि के अतिरिक्त घर खेत पुत्र स्वजन और धन आदि में भी मैं और मेरेपन का मोह हो जाता है यदा मनोहृदय ग्रंथि कर्मानुबंधो दृढ़ आश्रेत तथा जन समर्तते स्मार मुक्त परम जातिहाय हेतु कर्म वासनाओं के कारण पड़ी हुई इसकी यह दृढ़ हृदय ग्रंथि ढीली हो जाती है उसी समय यह दाम्पत्य भाव से निवृत्त हो जाता है और संसार के हेतुभूत अहंकार को त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो परम पद प्राप्त कर लेता है हंसे गुरौ मयी भक्तिया वृत्तिया वितिष्ठया द्वंद्वतीक्षाया चोसनावत्या जिज्ञास तपसेहानृत् मत्कर्म भिन्मत्कथया चं मेवदुणकर्तना साम्योपेन पुत्र इतिहासया देह गेहात्बुद्धे आध्यात्मगेन विवक्सया प्राणेन्द्रियाजन संघ्रक सदया ब्रह्मचर्य शस्व अस प्रमादन यमेन वाचा वाचाम सर्वत्र भी चक्षण ज्ञानेन विज्ञान विराजि योगे संसार सागर से पार होने में कुशल तथा धैर्य उद्यम एवं सत्वगुण विशिष्ट पुरुष को चाहिए इस सबके आत्मा और गुरु मुझ भगवान में भक्तिभाव रखने से मेरे प्राण रहने से कृष्णा के त्याग से सुख दुख आदि द्वंद्वों के सहने से जीव को सभी जोनियों में दुख ही उठाना पड़ता है इस विचार से तत्व जिज्ञासा से तप से सकाम कर्म के त्याग से मेरे ही लिए कर्म करने से मेरी कथाओं का नित्य प्रति श्रवण करने से मेरे भक्तों के संग और मेरे गुणों के कीर्तन से वैर त्याग से समता से शांति से और शरीर तथा घर आदि में मैं मेरेपन के भाव को त्यागने की इच्छा से अध्यात्म शास्त्र के अनुशीलन से एकांत सेवन से प्राण इंद्रिय और मन के संयम से शास्त्र और सत्पुरुषों के वचन में यथार्थ बुद्धि रखने से पूर्ण ब्रह्मचर्य से कर्तव्य कर्मों में निरंतर सावधान रहने से वाणी के संयम से सर्वत्र मेरी ही सत्ता देखने से अनुभव ज्ञान सहित तत्व विचार से और योग साधन से अहंकार रूप अपने लिंग शरीर को लीन कर दे कर्माशम हृदय ग्रंथि बंधम अनेन प्रमत्त यतो योगेन यथोपदेशोजो परमेत योगात मनुष्य को चाहिए कि वह सावधान रहकर अविद्या से प्राप्त इस हृदय ग्रंथि रूप बंधन को शास्त्रोक्त रीति से इन साधनों के द्वारा भली भाति काट डाले क्योंकि यही कर्म संस्कारों के रहने का स्थान है तनर साधन का भी परित्याग कर दे शिष्यांश नृपो गुरवाक कामो मधुग्रहा इतनोरुशिष्या दत्ज्ञान नोजु कर्म मूढ़ कम योजय मनुजोथम लभेत निपात न संहिगते जिसको मेरे लोक की इच्छा हो अथवा जो मेरे अनुग्रह की प्राप्ति को ही परम पुरुषार्थ मानता हो वह राजा हो तो अपनी को गुरु अपने शिष्यों को और पिता अपने पुत्रों को ऐसी ही शिक्षा दे अज्ञान के कारण यदि वे उस शिक्षा के अनुसार न चलकर कर्म को ही परम पुरुषार्थ मानते रहे तो भी उन पर क्रोध न करके उन्हें समझाना बुझाना समझा बुझा कर्म में प्रवृत्त न होने दें, उन्हें विषया शक्ति युक्त कामों में लगाना तो ऐसा ही है जैसे किसी अंधे मनुष्य को जानबूझकर गड्ढे में ढकेल देना इससे भला किस पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है लोक स्वयं से अनंत दुखम कन वेद मूर् अपना सच्चा कल्याण किस बात में है इसको लोग नहीं जानते इसी से वे तरह तरह की भोग कामनाओं में फंसकर फंस कर तो सुख के लिए आपस में वैर ठान लेते हैं और निरंतर विषय भोगों के लिए ही प्रयत्न करते रहते हैं वे मूर्ख इस बात पर कुछ भी विचार नहीं करते कि इस वैर विरोध के कारण नरक आदि अनंत घोर दुखों की प्राप्ति होगी कस्तम स्वयं में अविद्या के लिए उल्टे रास्ते से जाते हुए मनुष्य को जैसे आंख वाला पुरुष उधर नहीं जाने देता वैसे ही अज्ञानी मनुष्य को अविद्या में फंसकर कर दुखों की ओर जाते देखकर कौन ऐसा दयालु और ज्ञानी पुरुष होगा जो जानबूझकर भी उसे उसी राह पर जाने दे या जाने के लिए प्रेरणा करे स्वजनो गुरुनो न सनली नोचयेद्य समुपेत मृत्युम जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता वह गुरु गुरु नहीं है स्वजन स्वजन नहीं है पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है इष्टदेव इष्टदेव नहीं है, और पति पति नहीं है इधम शरीर हिमे हृदय यत्र धर्म पृष्ठे कृतो में यदर्म आराध अतो हिमा मृषभम प्रा मेरे इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण जनों के लिए बुद्धिगम्य नहीं है शुद्ध सत्य ही मेरा हृदय है और उसी में धर्म की स्थिति है मैंने अधर्म को अपने से बहुत दूर पीछे की ओर ढकेल दिया है इसे से सत्पुरुष मुझे ऋषभ कहते हैं तस्मा हृदय न जाता सर्वे महीमुम सनाभम अक्लिष्ट बुद्धिया भरतम भजस्व शुश्रूषण तुम सब मेरे उत्सुद में हृदय में उत्पन्न हुए हो इसलिए मत्सर छोड़कर अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो उसकी सेवा करना मेरी ही सेवा करना है और यही तुम्हारा प्रजापालन भी भूते सुभिम उदुतमाय ततो मनुष्या शरी मनुष्य प्रमथर्वसि अन्य सब भूतों की अपेक्षा वृक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है उनसे चलने वाले जीव श्रेष्ठ है और उनमें भी कीटादि की अपेक्षा ज्ञान युक्त पशु आदि श्रेष्ठ हैं, पशुओं से मनुष्य मनुष्यों से प्रमथगण प्रमथों से गंधर्व गंधर्वों से सिद्ध और सिद्धों से देवताओं के अनुयायी किन्द्रादिश्रेष्ठ हैं देवासुरेभ्यो मगवत् प्रधान दक्षाद्रह्म सुता सुब परसुथवीरोजदेवदेव उनसे असुर असुरों से देवता और देवताओं से भी इंद्रश्रेष्ठ है इंद्र से भी ब्रह्मा जी के पुत्र दक्षादि प्रजापति श्रेष्ठ हैं ब्रह्मा जी के पुत्रों में रुद्र सबसे श्रेष्ठ है वे ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं इसीलिए हैं वे भी मुझसे उत्पन्न हैं और मेरी उपासना करते हैं इसलिए मैं उनसे भी श्रेष्ठ हूं परंतु ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ है क्योंकि मैं उन्हें पूज्य मानता हूं न ब्राह्मण तुलतमन्य पशा विप्रा कि मत परम तो प्रभुत अस्नामिके सभा में उपस्थित ब्राह्मणों को लक्ष्य करके विप्रगण दूसरे किसी भी प्राणी को मैं ब्राह्मणों के समान भी नहीं समझता फिर उनसे अधिक तो मान ही कैसे सकता हूँ लोग श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों के मुख में जो अन्नादि आहुति डालते हैं उसे मैं जैसी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ वैसे अग्निहोत्र में होम की हुई सामग्री को स्वीकार नहीं करता धिता तनुती में पुराणी ये ने सव परम पवित्रम शमो दम सत्य मनुग्रहश तपस्तिक्षा अनुभव जिन्होंने श्लोक में अध्ययनादि के द्वारा मेरी वेद रूपा अति सुंदर और पुरातन मूर्ति को धारण कर रखा है तथा जो परम पवित्र सत्गुण श्रम दम सत्य दया तप तितिक्षा और ज्ञानादि आठ गुणों से संपन्न है उन ब्राह्मणों से बढ़कर और कौन हो सकता है मत्तोपिनता परत परस्मापर्गापते नकि अकिंचना भक्तिभाज मैं, भक्त मैं ब्रह्मादि से भी श्रेष्ठ और अनंत हूँ तथा स्वर्ग मोक्ष आदि देने के भी सामर्थ्य रखता हूँ किंतु मेरे अकिंचन भक्त ऐसे निष्प्रिय होते हैं कि वे मुझसे भी कभी कुछ नहीं चाहते फिर राजदि अन्य वस्तुओं की तो वीक्षा ही कैसे कर सकते हैं सर्वाणि मध्य भगवद्भि भूतानि संभावित पदे चराणी भूताध्रुवाणी तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो यही मेरी सच्ची पूजा है मनोवचो दिक्कत साक्षात्तम में बिना पुमान महाविमो कि विमोत मन वचन दृष्टि तथा अन्य इंद्रियों की चेष्टाओं का साक्षात फल मेरा इस प्रकार का पूजन ही है इसके बिना मनुष्य अपने को महामोह में कालपात से छुड़ा नहीं सकता श्री शुकुवाच मनुषा सेत्मजान स्वयं अनुशिष्टानी लोकानुशासनार्थ लोकानुशासनाथ महा पर भगवान्षभापदेश महामुनी भक्ति वैराग्यलक्षण पारम हंसधर्मुशम सतनय सतध्येष्ठम परम भागवत भगवज्जनपरायण भरत धरणी पालनाया विचिच्य स्वयं भवन एवर्वरि शरीरमात्र पिग्रह उन्मतवनपरिधा के आत्मारोपिता हमनीयो ब्रह्मवृता प्रबराज श्री सुखदेवजी कहते हैं राजन श्री सबदेवजी के पुत्र यद्यपि स्वयं ही सब प्रकार सुशिक्षित थे तो भी लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से महाप्रभावशाली परम सुहित भगवान ऋषभ ने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया ऋषभदेव जी के सौ पुत्रों में भरत सबसे बड़े थे वे भगवान के परम भक्त और भगवत भक्तों के पारायण थे ऋषभदेव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं उपशमशील निवृत्तिपरायण महामुन्यों के भक्ति ज्ञान और वैराग्य रूप परम हंसोचित धर्मों की शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए केवल शरीर मात्र का परिग्रह रखा और सब कुछ घर पर रहते ही छोड़ दिया अब वे वस्तुओं का भी त्याग करके सर्वथा दिगंबर हो गए उस समय उनके बाल बिखरे हुए थे उन्मत्त का सावेश था इस स्थिति में वे आह्वनीय अग्निहोत्र की अग्नियों को अपने में ही लीन करके सन्यासी हो गए और ब्रह्मावर्त देश से बाहर निकल गए जड़ांधम पिसाचोर माद कम तबे सो भीड़ोपी जना नाम गृहित मौना मृत तुष्णि बभुव वे सर्वथा मौन हो गए थे कोई बात करना चाहता तो बोलते नहीं थे जड़ अंधे बहरे गूंगे पिशाच और पागलों की सी चेष्टा करते हुए वे अवधूत बने जहाँ तहाँ बिचरने लगे तत्र तत्र करखेट करखेतवाट खरबट शिविर ब्रज घोषं सावनाश्रदीस अनुपथम अवनिचरापम दय पर मक्षिवन गज तर्जन ताड़नाय मेहनषी वनग्रावश्र ज प्रक्षेपूति जक्षेपूति दुर्कते तं विगणये वाच संसारेतोपल सदपदेश उभस्वूपेण स्व्याम्मावस्था ने नाम समारोपिता हम ममाभिमा लत्वादि खंडित मना पृथ्वी बेकचरह परि कभी नगरों और गाँव में चले जाते तो कभी खानों किसानों की बस्तियों बगीचों पहाड़ी गांवों सेना की छावनियों गौशालाओं अहीरों की बस्तियों और यात्रियों के टिकने के स्थानों में रहते कभी पहाड़ों जंगलों और आश्रम आदि में बिचरते किसी भी रास्ते से निकलते तो जिस प्रकार वन में बिचरने वाले हाथी को मक्खियां सताती है उसी प्रकार मूर्ख और दुष्ट लोग उनके पीछे हो जाते और उन्हें तंग करते कोई धमकी देते कोई मारते कोई पेशाब कर देते कोई थूक देते कोई ढेला मारते कोई विष्ठा और धूल फेंकते कोई अधोवाई छोड़ते और कोई खोटी खड़ी सुनाकर उनका तिरस्कार करते किंतु वे इन सब बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते इसका कारण यह था कि भ्रम से सत्य कहे जाने वाले इस मिथ्या शरीर में उनकी अहमता ममता तनिक भी नहीं थी वे कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच के साक्षी होकर अपने परमात्म स्वरूप में ही स्थित थे इसलिए अखंड चित्तवृत्ति से अकेले ही पृथ्वी पर विचरते रहते थे अतिशुकुमक चरणर स्थल विपुभां वंसल वदनाहद्य वयव्यास प्रकृति सुंदर स्वभां हास मुखो नवनल दलायम श्री शिशितायतन चि सदसुभगकोलठनाशो दिगूढ़ स्तवदन महोत्सव नाम पुरविता मन से कुसुम सरासनमुप दधान परागवल कुटिलुटिल कपिशेष के भूरिभारोवधत शरीर ग्रह गृहतवादृश्यत यद्यपि उनके हाथ पैर छाती लंबी लंबी बाहें कंधे गले और मुख आदि अंगों की बनावट बड़ी ही सुकुमार थी उनका स्वभाव से ही सुंदर मुख स्वाभाविक मधुर मुस्कान से और भी मनोहर जान पड़ता था नेत्र नवीन कमल दल के समान बड़े ही सुहावने विशाल एवं कुल कुछ लाली लिए हुए थे उनकी पुतलियां शीतल एवं संताप हारिणी थी उन नेत्रों के कारण वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे कपोल कान और नासिका छोटे बड़े न होकर समान एवं सुंदर थे तथा उनके स्फुट हास्युक्त मनोहर मुखारविंद की शोभा को देखकर पूर्ण नारियों के चित्त में कामदेव का संचार हो जाता था तथापि उनके मुख के आगे जो भूर, भूरे रंग की लंबी लंबी घुंगाली लटे लटकी रहती थी उनके महान भार और अवधूतों के समान झूले धूसरे देह के कारण ये ग्रहग्रस्त मनुष्य के समान जान पड़ते थे यही भाव भगवान लोकम्धा प्रतिप विवाचाण तत्प्रति क्रियाक्रम विवेश जगरमाशि शयान एवा स्नाती पिबती इस्मा जब भगवान ऋषभदेव ने देखा कि यह जनता योग साधन में विघ्न रूप है और इससे बचने का उपाय विभस्त वृत्ति से रहना ही है तब उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली वे लेटे ही लेटे खाने पीने चबाने और मल मूत्र त्याग करने लगे वे अपने त्यागे हुए मल में लोट लोट कर शरीर को उससे लेते। देशम उससेम चकार किन्तु उनके मल में दुर्गंध नहीं थी बड़ी सुगंध थी और वायु उस सुगंध को लेकर उनके चारो दस योजन तक सारे देश को सुगंधित कर देती थी ृग गोचर पिबते खाद्यवेहते स्म इसी प्रकार गौ मृग और काकादि की वृत्तियों को स्वीकार कर वे उन्ही के समान कभी चलते हुए कभी खड़े खड़े कभी बैठे हुए और कभी लेटे लेटे ही खाने पीने और मल मूत्र का त्याग करने लगते थे यति नाना योगचरियाचरण भगवान कैबल्य प्रतिषभो विरत परम महानंदव आत्मनि सर्वेश भूता आत्मभूते भगवती वासुदेवा आत्मनो व्यवधानन रोदर भाव सिद्ध समस्तार्थ परिपूर्णो जो देहाय जोगी नेहाय समवाधार परकाय प्रवेश दुर्ग्रहणादी ना जधीक्षयोपगताली नान प्रतिदेनाभ्यनंद परीक्षित परमहंसों को त्याग के आदर्श की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार मोक्षपति भगवान ऋषभदेव ने कई तरह की योग योगचर्याओं का आचरण किया वे निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करते रहते थे उनके दृष्टि में निरुपाधिक रूप से संपूर्ण प्राणियों के आत्मा अपने आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव से किसी प्रकार का भेद नहीं था इसलिए उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे उनके पास आकाश गमन मनोजवित्व मन की गति के समान ही शरीर का भी इच्छा करते ही सर्वत्र पहुंच जाना अंतर्धान काय प्रवेश दूसरे के शरीर में प्रवेश करना दूर की बातें सुन लेना और दूर के दृश्य देख लेना आदि सब प्रकार की सिद्धियां अपने आप ही सेवा करने को आई परंतु उन्होंने उनका मन से आदर या ग्रहण नहीं किया श्रीमदभागते महापुराणे पारमसाया पंचम स्कंधे सब देवाचरते